प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा वेद शब्द राशि है शब्द आकाश का गुण है और आकाश प्रकृति से उत्पन्न होता है तब तो वेद भी प्रकृति का कार्य हुआ फिर वेद को नित्य कैसे कहा जा सकता है समाधान वेदांत मतानुसार केवल एक ही तत्व है जो पूर्ण नित्य है और वह है परमात्मा वही एक सत्ता है इसके अतिरिक्त सारा नाम रूप चाहे वह वेद हो या अन्य कुछ सब उसी में कल्पित है मूल तत्व की दृष्टि से तो सभी नित्य हैं पर कार्य दृष्टि से परमात्मा के अलावा सभी अनित्य हैं फिर वेद को नित्य क्यों कहते हैं यह विचारणीय है, है। यहाँ समझना चाहिए कि जैसे महाभारत आदि ग्रंथ किसी ने बनाए हैं इस प्रकार से वेद की सृष्टि नहीं हुई ऋषियों ने समाजी अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है नया मंत्र नहीं बनाया जैसे वैज्ञानिक किसी वस्तु की खोज करता है तो नया कुछ नहीं बनाता केवल अज्ञात को प्रकट कर देता है जैसे बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि पहले वे नहीं थे इतना ही है कि पहले ज्ञात नहीं थे और अज्ञात हो गए इस प्रकार वेद किसी की कृति नहीं है किसी के द्वारा जन्य नहीं है इसलिए उन्हें नित्य कहते हैं हां तत्व साक्षात्कार होने पर वेद भी बाधित हो जाते हैं क्योंकि है तो ये भी कल्पित ही जिज्ञासा तैतृयोपनिषद भाष्य में कहा गया है निश्चय विज्ञानवतो ही कर्तव्य सुथेसु पूर्वम श्रद्धा उत्पद्यते निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है प्रश्न यह है कि श्रद्धा ना होने पर निश्चित विज्ञान उत्पन्न ही कैसे होगा समाधान यहाँ श्रद्धा दो प्रकार की है एक मनोमय कोष में और दूसरी विज्ञान मय कोश में पहले तो मन में शास्त्र के प्रति सामान्य श्रद्धा होगी तब उसके अर्थों को श्रद्धा श्रद्धापूर्वक गृहित करेगा इसके बाद बुद्धि से विचार करके अर्थ का निर्धारण करेगा तब निश्चित विज्ञान होगा इसके बाद ही कर्तव्य में, में प्रवृत्ति होगी विज्ञान के लिए जो श्रद्धा है वह पूर्व में होगी और प्रवृत्ति के लिए जो श्रद्धा है वह विज्ञान के बाद में होगी इसलिए श्रद्धा के पूर्व निश्चित विज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा तैतृयोपनिषद में कहा गया है कि मनोमय कोष से मन सहित वाणी लौट आती है अर्थात वह कोष मन वाणी का विषय नहीं है परंतु मनोवृत्ति रूप सुख दुख को तो हम जानते हैं यह ज्ञान कैसे होता है समाधान सुख दुख को मन नहीं बल्कि आप ही जानते हैं आपका स्वरूप ही ऐसा है कि मन की वृत्ति सुखाकार सुखाकार या दुखाकार होते ही आप उसे जान लेते हैं ये सुख दुख साक्षी भावस्य है मन वाणी के विषय नहीं सुख दुख के विषय में आप वाणी से संकेत मात्र कर सकते हैं पर ठीक ठीक अभिव्यक्त नहीं कर सकते जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खाए और उसे कोई पूछे कि कैसा लगा तो वह कहेगा मीठा अब यदि उससे पूछे कैसा मीठा लगा तो वह शब्द से नहीं बता सकता केवल संकेत कर सकता है इसी दृष्टि से वहाँ मनोमय कोश को मनवाणी का विषय कहा गया है जिज्ञासा आगम शास्त्रों में प्रत्यभिज्ञा का वर्णन प्रायः देखा जाता है कृपया इसका अर्थ समझाइए समाधान प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पहचान बहुत सी चीज़ों के विषय में हमें जिज्ञासा होती है और वे चीज़ें हमारे सामने भी होती हैं पर हम उनको पहचान नहीं पाते इसलिए उनसे कोई लाभ हमें नहीं होता आगम के प्रतिभिज्ञा दर्शन में विचार किया है कि परिचन्न दर्पण में देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में मुख दिख रहा है पर कोई एक ऐसा काल्पनिक व्यापक दर्पण हो जिसमें सारा विश्व प्रतिफलित होता हो तो आपको दर्पण की पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें परिचिनता नहीं है जैसे स्वप्न में आपका मन ही संपूर्ण दृश्य होकर भासता है पर आपको पहचान नहीं होती है कि मेरा संकल्प ही सारा दृश्य हो गया है इसी प्रकार हमारा स्वरूप जगत का आधा, आधारभूत तत्व है वह आवृत्त भी नहीं है क्योंकि जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशमान हो रहे हैं उसे कोई आवृत्त कैसे कर सकता है जड़ पदार्थ उसे आवृत्त कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सत्ता ही चेतन के अधीन है जिस नेत्र से संपूर्ण रूप दिखता है वह नेत्र आवृत्त कैसे होगा परंतु जिस प्रकार से संपूर्ण रूप को आप देख रहे हैं उसी प्रकार से नेत्र को देख नहीं सकते आत्मन तत्प्रकाशत्व यद अपरोक्षानुभूति अहंकार और शरीर से लेकर बाहर का सारा विश्व चाहे भाव हो या अभाव जिससे ज्ञात होता है वही आत्म प्रकाश है वही साक्षी है परंतु उसकी हमें पहचान नहीं है क्योंकि वह सामान्य है शास्त्र उसके विषय में बताता है प्रतिबोध विदितम मतम अर्थात प्रत्येक बोध में हमें होने वाले प्रत्येक ज्ञान में वही साक्षी अनुच्य है उसी को लक्षित करो प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है कि हमारा स्वरूप प्रकट है बस उसकी पहचान नहीं है क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि उपाधि में ही फंसी है उपाधियों को छोड़कर उनमें अनुच्युत बोध पर ही दृष्टि रखने का अभ्यास करते करते जब उसकी पहचान हो जाएगी तब कोई समस्या नहीं रहेगी